पातंजल योग प्रदीप साधनपाद तीसरा सम्मोहन शक्ति और संकल्प शक्ति द्वारा शरीर शोधन आरोग्यता सम्मोहन शक्ति सम्मोहन इस शक्ति को पर्सनल अथवा एनिमल मैग्नेटिज्म प्राणी की विद्युत और फारसी में शख्सी मिकनातीस या कशिश रूहानी कहते हैं यह शक्ति मनुष्य में जितनी अधिक मात्रा में होती है उतना ही वह प्रभावशाली तेजस्वी उत्साही आत्मविश्वासी आशावादी और कार्यकुशल होता है इसकी न्यूनता ही मनुष्य को निराशावादी निरुत्साही उसके जीवन को अशांतिमय और उसके कार्यों को असफल बनाती है सम्मोहन शक्ति का मुख्य स्थान इस शक्ति का केंद्र मनुष्य का सिर है जो मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों का स्थान है इसलिए इसकी किरणें मनुष्य के चेहरे आँख मुँह नाक और मस्तिष्क द्वारा निकलती रहती है चेहरे के अतिरिक्त हाथों और उंगलियों से भी इसकी किरणें निकलती रहती है इसलिए हमारे जीवन का बहुत सा कार्य हाथों द्वारा किया जाता है यह शक्ति जो किरणों की शक्ल में हाथों की उंगलियों और मूखड़े आदि से निकलती है उसकी संज्ञा हिंदी में ओजस तेजस अंग्रेजी में और फारसी में जलाल और नूर है इसको प्राण तत्व और विद्युत प्रवाह भी कहते हैं सम्मोहन शक्ति का प्रयोग इस शक्ति को बढ़ाकर आँखों से त्राटक द्वारा निगाह जमा कर नाक से श्वास द्वारा मुंह से फूक द्वारा और हाथों से मार्जन प्रशेष द्वारा और मस्तिष्क से शुभ भावनाओं और दृढ़ता दृढ़तापूर्वक आदेश अर्थात सूचनाओं द्वारा शरीर की तथा मानसिक रोगों की निवृत्ति की जाती है भारतवर्ष में यह विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है पाश्चात्य देशों में इसका आधुनिक आविष्कार मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के नाम से प्रसिद्ध है यूरोप में सबसे प्रथम ऑस्ट्रिया के वियाना नगर के एक व्यक्ति मैसमर ने लगभग सत्रह सौ सत्तर में यह सिद्धांत ढूंढा था कि मनुष्य के हाथ की उंगुलियों के अग्रभाग से विद्युत प्रवाह अर्थात अदृश्य शक्ति निकलती है जो रोगी के शरीर में प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है इसका नाम उसने एनिमल अथवा पर्सनल मैग्नेटिज्म प्राणी का विद्युत प्रवाह रखा उसी मैस्मर के नाम पर इस विद्या का नाम मैस्मेरिज्म और उसके प्रयोगकर्ता का नाम मैस्मेराइजर प्रचलित हुआ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ब्रेडेनसन अठारह में यह अनुभव किया कि कृत्रिम निद्रा को उत्पन्न करके रोगी के रोग की सूचना आदेश सजेशंस द्वारा निवृत्ति की जा सकती है कृत्रिम निद्रा को हिप्नोटिज्म कहते हैं इसलिए इसी नाम के आधार पर इस विद्या का नाम हिप्नोटिज्म और इस विद्या के प्रयोगकर्ता का नाम हिप्नोटिस्ट प्रचलित हुआ समूहन शक्ति के विकास करने के नियम स्वस्थ और निरोग रहना ब्रह्मचर्य के नियमों का आचरण करना शारीरिक मानसिक आदि किसी प्रकार की शक्ति को बिना आवश्यकता व्यय न करना कर्तव्य पर दृढ़ रहना दृढ़ आत्मविश्वास और संकल्प बल श्रद्धा और उत्साह सदाचार जीवन की प्रत्येक अंग में पवित्रता निर्भयता वीरता धैर्य शुभ विचार सर्वदा चित्त की प्रसन्नता परमार्थ बुद्धि प्राणिमात्र के लिए शुभकामना शुभ चिंतन यम नियम का पालन आसन और प्राणायाम आदि का अभ्यास मन की एकाग्रता और ईश्वर शक्ति भक्ति ये सब इस शक्ति के विकास के नियम है सम्मोहन शक्ति के ह्रास के कारण शरीर तथा मन का अस्वस्थ और रोगी होना ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन शारीरिक और मानसिक शक्तियों का बिना आवश्यकता व्यर्थ व्यय करना संस्यात्मकता ढिलमिल यकीनी कायरता निरुत्साह दुराचार भय काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष ईर्ष्या घमंड घृणा निर्दयता दूसरों का अहित चिंतन चित्त की चंचलता अशांति यम यमनियमों का उल्लंघन और नास्तिकता ये सब इस शक्ति के हास के कारण हैं